संवेद्नो संवेद्नो के ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं प्रसिद्ध रचनाकार सफदर हाशमी की कुछ बाल कविताएं किताबें किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की दुनिया की इंसानों की आज की कल की एक एक पल की खुशियों की गमों की फूलों की बमो की जीत की हार की प्यार की मार की सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती। कि इनमें मिले खेतिया लहलाती किताबों में झरने मिले गुनगुनाते बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते किताबों में साइंस की आवाज है किताबों में रॉकेट का राज है हर एक इल्म की इनमें भरमार है किताबों का अपना ही संसार है क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे किताबें कुछ तो कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है मच्छर पहलवान बात की बात खुराफत की खुराफात बेरिया का पत्ता सवा सत्रह हाथ उस पे ठहरी बारात मच्छर ने मारी एड तो टूट गया पेड़ पत्ता गया उड़। नीतू का था पिल्ला एक बदन पे उसके रुए अनेक छोटी टांगे लंबी पूछ भूरी दाढ़ी काली मूछ मक्खी से वह लड़ता था खड़े खड़े गिर पड़ता था राजू और काजू एक था राजू एक था काजू दोनों पक्के यार, एक दूजे के थामे बाजू जा पहुँचे बाजार, भीड़ लगी थी धक्कम धक्का देख के रह गए हक्का बक्का, इधर उधर वह लगे ताकने यहाँ झांकने, वहाँ झांकने, इधर दुकाने उधर, दुकाने उधर दुकाने अंदर और बाहर दुकाने पटरी पर छोटी दुकाने बिल्डिंग में मोटी दुकाने सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे फुलझड़िया सुर्री हवाइया गोले और चटाखे राजू ने ली कुछ फुलझड़िया कुछ दिए कुछ बाती बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए एक ने बम के गोले छोड़े एक ने दीप जलाये काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध रचनाकार सफदर हाशमी की कुछ बाल कविताएं। वाचक स्वर भारतीय परिमल